ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय बीस एकाग्रता और ध्यान एकाग्रता और ध्यान में अंतर सामान्य एकाग्रता और ध्यान का अंतर जानना आवश्यक है ध्यान केवल साधारण एकाग्रता नहीं है वह एक विशेष प्रकार की एकाग्रता है सर्वप्रथम ध्यान एक पूर्ण सचेतन एवं मिक्षा शक्ति द्वारा की गई प्रक्रिया है द्वितीयता ध्यान में एक आध्यात्मिक आदर्श पर मन को एकाग्र किया जाता है जिसका अर्थ है कि साधक सांसारिक विचारों के ऊपर उठने में समर्थ है और अंततः ध्यान सामान्यतः चेतना के एक केंद्र विशेष में किया जाता है यह स्पष्ट है कि वास्तविक ध्यान दीर्घ अभ्यास के द्वारा प्राप्त एक काफ़ी उन्नत अवस्था है वह दीर्घ वर्षों के अनुशासन का फल होती है जिसे सामान्यता ध्यान कहा जाता है वह ध्यान कहलाने योग्य नहीं है विभिन्न अशुभ विचार और मनोवृत्तियों के कारण मन चंचल रहता है और सांसारिक बातें मन को भगवत चिंतन से हटा देती है अधिकांश साधकों को बार बार मन को अंतर्मुखी बनाकर भगवान पर दगाने का प्रयत्न करना पड़ता है इस अवस्था को सामान्यतः ध्यान का नाम दिया जाता है वस्तुतः व प्रत्याहार या बहिर्मुखी मन को बाह्य विषयों से हटाना है एक ही विचार मन पर एक ही विचार पर मन को कुछ समय तक लगाए रखना दूसरी सीढ़ी है जो साधारण कहलाती है जब मन की बहिर्मुखी वृत्ति नियंत्रित हो जाती है और मन भगवत चिंतन में एक निरवच्छिन्न प्रवाह के रूप में लगा रहता है तब सच्चा ध्यान होता है स्वामी जी सांसारिक व्यक्ति की स्थूल भौतिक लाभ और सुख पर एकाग्रता वैज्ञानिक के अपने प्रयोग पर यथा अणु की बनावट अथवा पौधे के हिस्सों पर एकाग्रता मनोविज्ञान की चिंतन के नियमों और गति पर एकाग्रता अहंकार और अहम से भिन्न वस्तु के विश्लेषण पर एक योगी की एकाग्रता वस्तुपरक दृष्टिकोण से ये सभी विभिन्न प्रकार की एकाग्रताएं हैं लेकिन व्यक्ति परक दृष्टि से उनकी विषय वस्तु में बहुत भिन्नता है और उनके अनुभव और परिणाम नितान्त भिन्न होते हैं केवल साधक की एकाग्रता ही चाहे वह किसी भी साधना पथ का अनुसरण कर रहा हो ध्यान कहलाती है योग की पद्धति से सत्य का अन्वेषण करने वाला साधक जो ईश्वर में उस तरह विश्वास नहीं करता जैसा सामान्य लोग करते हैं देश काल पर छिन्न पदार्थों पर ध्यान से प्रारंभ करता है और बाद में देश काल से परिचिन पदार्थों पर ध्यान करता है उसके बाद वह ध्यान और एकाग्रता के लिए सूक्ष्म पदार्थों को पहले देश और काल की सीमा में तदनंतर उसके परे को ध्यान और एकाग्रता का विषय बनाता है और अग्रसर होते हुए वह मन अथवा अंतकरण को और बाद में स्वयं अहंकार को भी अपने ध्यान और एकाग्रता का विषय बनाता है इन पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को जानकर वह परिच्छेदकारक उपाधियों से अपना तादात्म समाप्त कर लेता है इस तरह अपनी वास्तविक आत्मा के सामिप्य को पाकर वह आनंद और प्रकाश का अद्भुत स्थिति का स्वादन करता है परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करने वाला वेदांत का अनुयायी प्रारंभ में मूर्ति अथवा चित्र के रूप में पहले देश और काल की सीमा में और बाद में इनसे अपरिच्छिन्न किसी महान दैवी विग्रह अथवा परमात्मा के किसी प्रतीक का ध्यान कर सकता है और अधिक प्रगति करने पर वह दिव्य महापुरुष के हृदय अथवा चित्त का अथवा विराट चित्त का ध्यान कर क्रमशः उससे संबंधित उच्च आदर्शों को सद्गुणों को आत्मसात कर सकता है बाद में वह व्यष्टि या समष्टि शुद्ध चैतन्य का ध्यान कर अपनी अशुद्ध सीमित चेतना को शुद्ध और व्यापक बनाने में सफल हो सकता है वह अपनी आत्मा में अनंत सत्ता के साथ संपर्क स्थापित कर सकता है और भी आगे बढ़कर वह उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर सकता है जहां ध्याता एक समुद्र के संपर्क में आने वाले नमक के पुतले की तरह अनंत परमात्मा सत्ता में विलीन हो जाता है इस तरह सीमित व्यक्तिगत चेतना से संबंधित विभिन्न प्रकार के ध्यान और एकाग्रता से प्रारंभ कर वह एक अद्वितीय अनंत सत्ता को उच्चतम को प्राप्त कर सकता है जहां सभी संबंध यही नहीं सभी सापेक्षताओं का अतिक्रमण हो जाता है एकाग्रता का अपने आप में कोई आध्यात्मिक मूल्य न भी हो जैसा कि पहले कहा जा चुका है इसका अभ्यास करने वाले व्यक्ति ने यदि कुछ मात्रा में चित्त शुद्धि नहीं की हो और यदि वह उदात्तीकरण की प्रक्रिया भी साथ ही साथ न करता हो तो यह खतरनाक भी हो सकता है एकाग्रता और ध्यान आध्यात्मिक दृष्टि से प्रभावशाली उसी मात्रा में हो सकते हैं जिस मात्रा में क्रमागत बुरे विचारों और कार्यों द्वारा अशुभ संस्कार और आत्मों के रूप में संचित सारी गर्द और गंदगी को दूर कर मन को शुद्ध किया गया हो उत्कृष्ट वैराग्य और पवित्रता प्राप्त करने पर ही साधक उच्चतर कोटि के ध्यान और एकाग्रता का सफलतापूर्वक अभ्यास कर सकता है जिनसे अंततः उच्चतम दिव्य अनुभूति और मुक्ति लाभ होता है प्रत्येक साधारण व्यक्ति में ध्यान के अभ्यास की क्षमता रहती है भले ही सामान्यतः व संसार के द्वारा उसके सामने प्रस्तुत की गई भोग और सुख की वस्तुओं और व्यक्तियों की ओर केंद्रित रहती है आध्यात्मिक जीवन यापन करने के लिए किसी नई क्षमता का अचानक विकास नहीं करना पड़ता पुरानी क्षमताओं और प्रवृत्तियों की तीव्रता को कम किए बिना उन्हें ईश्वराभिमुखी करना होता है और तब सांसारिक व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति में रूपांतरित हो जाता है अतः सच्चा भक्त प्रार्थना करता है अभिवेकी लोगों की संसार के विषयों में जैसी दृढ़ प्रीति होती है वैसी प्रीति सहित मैं तुम्हारा स्मरण करूं और वह मेरे हृदय में सदा बनी रहे या प्रीतिर विवेकनाम स्वन सामे स्वनपायन माप सर्पटु अनुशासन की आवश्यकता हमारा मन सदा हमें धोखा देने तथा हमसे छल करने के लिए तैयार रहता है अतः सभी बातों में हमें एक दृढ़ दैनिक अनुशासन की आवश्यकता है यह आवश्यक मानसिक प्रशिक्षण कैसे प्राप्त करें ध्यान निष्ठ जीवन की यह प्रमुख समस्या है नाना प्रकार के विचार मन में निरंतर उठते रहते हैं जब हम मन को शांत करना चाहते हैं तब वह अत्यधिक चंचल हो उठता है एकाग्र करने का प्रयत्न करते ही वह विद्रोह कर उठता है वह अचानक एक विशाल सागर का रूप धारण कर लेता है जिसमें हमारे डूबने का भय रहता है मन की सारी सतह प्रबल वृत्तियों द्वारा विक्षिप्त हो जाती है जितना ही हम उन्हें शांत करने का प्रयत्न करें वे और अधिक बलवती होती जाती है अतः अपेक्षित विश्राम और ज्ञानालोक प्रदान करने के बदले प्रारंभ में ध्यान हमें बहुत क्लांत कर देता है जिस प्रकार घोड़े को सिधाने में घोड़े जिस प्रकार घोड़े को सिधाने में घोड़े के प्रशिक्षक को बहुत परिश्रम करना पड़ता है उसी तरह मन पर काबू पाने के लिए हमें भी किसी एक निश्चित अनुशासन प्रणाली का महान धैर्य और लगन के साथ पालन करना होगा आध्यात्मिक साधना में सभी बातें पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए दो पैरों को दो भिन्न नाव में रखने से काम नहीं चलेगा यदि हम किसी दिन लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें एक मार्ग का निश्चित रूप से उत्तरोत्तर बिना विचलित हुए अनुसरण करना चाहिए इंद्रियों के आकर्षण तथा तो हमारी वासनाएं सामान्यतः वास्तविक धर्म के मार्ग में बाधाएं बनती हैं देवालयों में जाना धार्मिक उपदेश सुनना और फिर यथेक्ष आचरण करना सामान्यतः दिखाई देने वाला यह मिथ्याचार वास्तविक धर्म नहीं है यह ईसाई धर्म संघों चर्च के लिए भले ही अत्यंत लाभ प्रति सिद्ध हों पर यह ईसा के उपदेशों के अनुरूप नहीं है सभी साधना पद्धतियों में समुचित संयम आवश्यक है और बिना साधना के वास्तविक धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती पुरातन ईसाई धर्मावलंबी इस बात को अच्छी तरह जानते थे मध्य युग के बहुत से महान योगी साधक भी इसे जानते थे लेकिन अब पश्चिम में सारी परम्परा नष्ट हो गई लगती है और इसी कारण पाश्चात्य मनुष्य पशु के स्तर पर पतित हो रहा है जैसा कि कहा जा चुका है मन एक अनियंत्रित घोड़े के समान है जिसे काबू में लाना है जब हम घोड़े पर बैठना चाहते हैं तो वह दो कार्य करता है या तो बहुत चंचल हो उठता है या फिर अड़ जाता है और चलने से इनकार कर देता है वह स्थिर नहीं होना चाहता हमारे मन रूपी अनियंत्रित घोड़े को काबू में लाने के लिए कुछ मात्रा में नैतिक अनुशासन आवश्यक है जब तक काम और कांचन के विचारों को उस पर हावी होने दिया जाएगा तब तक वह काबू में नहीं आ सकता